हर्षद पूछते हैं कि संबंध है क्या और संबंध में इंसान का रोल क्या है बहुत अच्छी बात है संबंध क्यों है अगर मनुष्य में देखेंगे कि बच्चा है वो माता पिता के साथ शुरू करता रहा यात्रा तो क्यों करता है बच्चे में कुछ है और ये अपेक्षित है उसको कि माँ बाप में योग्यताएँ होंगी और कुछ रहती भी हैं शरीर को खिलाना पिलाना नहाने धोने तक लेकिन समझदारी के अर्थ में योग्यता नहीं है तो संबंध क्यों है ये समझ में आ गया तो संबंध जो है वो पूर्णता के लिए बच्चे में जो भी समाज व्यवहार आचरण की पूर्णता हो जाए उसके लिए संबंध है शादी करते हम वो समाज की पूर्णता के साथ व्यवस्था की पूर्णता के लिए तो सारे संबंध देखेंगे तो पूर्णता के अर्थ में चाहे वो समाज की पूर्णता हो चाहे व्यवस्था की पूर्णता हो